राजयोग प्रथम अध्याय अवतरणिका हमारे समस्त ज्ञान सहानुभूति पर आधारित है जिसे हम आनुमानिक ज्ञान कहते हैं और जिसमें हम सामान्य से सामान्यतर या सामान्य से विशेष तक पहुँचते हैं उसकी बुनियाद स्वानुभूति है जिनको निश्चित विज्ञान एग्जैक्ट साइंस अर्थात वे विज्ञान जिनके तत्व इतनी दूर तक सत्य निर्णित हुए हैं कि गणना के बल पर उनके द्वारा भविष्य निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है जैसे गणित गणित ज्योतिष इत्यादि जिनको निश्चित विज्ञान कहते हैं उनकी सत्यता सहज ही लोगों की समझ में आ जाती है क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं तुम स्वयं यह देख लो कि यह बात सत्य है अथवा नहीं और तब उस पर विश्वास करो वैज्ञानिक तुमको किसी भी विषय पर विश्वास कर बैठने को न कहेंगे उन्होंने स्वयं कुछ विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उन पर विचार करके वे कुछ सिद्धांतों पर पहुँचे हैं जब वे अपने उन सिद्धांतों पर हमसे विश्वास करने के लिए कहते हैं तब वे जनसाधारण की अनुभूति पर उनके सत्य-सत्य के निर्णय का भार छोड़ देते हैं प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक सामान्य आधारभूमि है और उससे जो सिद्धांत उपलब्ध होते हैं इच्छा करने पर कोई भी उनका सत्यासत्य तत्काल समझ ले सकता है अब प्रश्न यह है कि धर्म की ऐसी सामान्य आधारभूमि कोई है भी या नहीं हमें इसका उत्तर देने के लिए हाँ और नहीं दोनों कहने होंगे संसार में धर्म के संबंध में सर्वत्र ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल श्रद्धा और विश्वास पर स्थापित है और अधिकांश स्थलों में तो वह भिन्न भिन्न मतों की समष्टि मात्र है यही कारण है कि धर्मों के बीच केवल लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है ये मत फिर विश्वास पर स्थापित है कोई कोई कहते हैं कि बादलों के ऊपर एक महान पुरुष है वही सारे संसार का शासन करता है और वक्ता महोदय केवल अपनी बात के बल पर ही मुझसे इसमें विश्वास करने को कहते हैं मेरे भी ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं जिन पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरों से कहता हूँ और यदि वे कोई युक्ति चाहें, इस विश्वास का कारण पूछे तो मैं उन्हें युक्ति तर्क देने में असमर्थ हो जाता हूँ इसीलिए आजकल धर्म और दर्शन शास्त्रों की इतनी निंदा सुनी जाती है प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का मानो यही मनोभाव है अहो ये धर्म कुछ मतों के गठ्ठे भर हैं उनके सत्य-सत्य विचार का कोई एक मापदंड नहीं जिसके जी में जो आया बस वही बक गया किंतु ये लोग चाहे तो कुछ सोचे वास्तव में धर्म विश्वास की एक सार्वभौमिक भित्ति है वही विभिन्न देशों के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न मतवादों और सब प्रकार के विभिन्न धारणाओं को निर्मित करती है उन सब के मूल में जाने पर हम देखते हैं कि वे भी सार्वजनिक अनुभूति पर प्रतिष्ठित हैं।